जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि वहाँ जीनत और मोनिका के साथ एक और लड़की बैठी हुई थी उसके साथ ही विक्रांत का कुत्ता कि महेश भी बैठा हुआ था इस हिसाब से इस वक्त कमरे में कुल चार लोग हो गए वो तीन लड़कियां, विक्रांत साथ में विक्रांत का कुत्ता भी विक्रांत तीसरी नई लड़की की तरफ देख उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था तभी जीनत बोल पड़ी ये मेरी फ्रेंड है रेशमा यही बगल में रहती है विक्रांत ने उसे हाई किया लेकिन मिस रेशमा कुछ ज्यादा ही फ्रेंक लग रही थी विक्रांत ने हाथ करते ही वो बेड से उठकर विक्रत सीने से आकर लग गई रेशमा ने व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ही जींस की शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी शर्ट को उसने अपने पेट पर बांधा हुआ था जिस वजह से उसका बेली बटन विक्रांत को नजर आ रहा था रेशमा का आलिंगन विक्रांत को काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था शायद मोनिका और जीनत से रेशमा को विक्रांत के बारे में पहले ही सब कुछ बता रखा था इसलिए वो विक्रांत से काफी प्रभावित नजर आ रही थी अब आम लोगों के लिए भले ही ये बहुत मजे की बात हो लेकिन विक्रांत के लिए ये सब आम बात थी अपनी पिछली जिंदगी में भी वो बहुत सी लड़कियों के साथ मजे कर चुका है एक बार बहुत खूबसूरत लड़की हो और विक्रांत को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा हो तब तो वो उसके साथ एंजॉय कर भी सकता है लेकिन इस तरह किसी के साथ पहली बार मिलते ही कुछ करना विक्रांत से नहीं हो सकता था विक्रांत ने किसी बहाने से रेशमा को अपने गले से छुड़ाया और फिर वो साइड में रखे वाइन की बोतल से पैक बनाने लग गया जीनत के कमरे में भले ही ये वाइन थोड़ी सस्ती सी थी लेकिन फिर भी तीन तीन लड़कियों के साथ बैठकर कोई भी शराब पी जाए उसका आनंद अलग ही होता है विक्रांत ने एक पैग लगाने के बाद ही जीनत और मोनिका को आज खुद के और अतुल सिंह के बीच हुई बातचीत के बारे में बताने लग गया विक्रांत ने उन दोनों को बताया कि उस दिन मेरे कम्प्लेन के बाद ही अतुल ने तुरंत ही उस्मान के अड्डे पर छापेमारी करके उसे अरेस्ट कर लिया था उसके साथ ही उसकी पूरी गैंग को भी अरेस्ट किया था उस्मान पर ड्रग्स तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल वेपन रखने का चार्जशीट लगाया गया है अब कम से कम वो दस साल तक जेल से नहीं छूटेगा विक्रांत ने ये भी बताया कि अगर उस समान सुपारी बीच में छूट भी जाता है तो दोबारा से उसके लिए अपना बिजनेस शुरू करना मुश्किल ही है सो अब उससे डरने की कोई जरूरत नहीं विक्रांत से ये न्यूज सुनकर जीनत और मोनिका बेहद खुश हुई उन्होंने फिर से विक्रांत को दिल से थैंक यू विक्रांत ने उन तीनों के साथ मिलकर डिनर किया चारों ने खूब गपशप की और साथ में खाना खाया कुल मिलाकर विक्रांत के लिए आज की रात काफी खुशनुमा थी डिनर करने के बाद उन सब ने फिर से एक एक पैग लगाया सब बैठकर बात ही कर रहे थे की अचानक ऐसी जीनत के पास किसी की कॉल आ गई तो उसे तुरंत जाना पड़ गया बेशक उसके लिए किसी क्लाइंट का ही फोन था जीनत के साथ ही रेशमा भी चली गई इसके बाद कमरे में मोनिका और विक्रांत ही बचे थे मोनिका ने पहले तो कुछ एडल्ट्स जोक्स सुनाकर विक्रांत को खूब हसाया फिर थोड़ी ही देर बाद मोनिका ने विक्रांत को बेडरूम में चलने का इशारा किया लेकिन विक्रांत ने मना कर दिया विक्रांत को पता था कि मोनिका ना सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी उसे बहुत चाहने लगी है वो विक्रांत को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती थी लेकिन विक्रांत इस वक्त खुद ही कुछ नहीं करना चाहता था सबसे पहली बात तो विक्रांत को मोनिका के प्रोफेशन का पता था उसके साथ किसी सीरियस रिलेशन की बात सोची नहीं जा सकती थी दूसरी बात विक्रांत का मोनिका में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था तीसरी बात विक्रांत इस वक्त वो एक बेहद इम्पोर्टेंट केस पर काम कर रहा था अभी विक्रांत के पास इन सब चीजों के लिए वक्त ही नहीं था और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ना जाने क्यों नैना के अलावा विक्रांत किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था विक्रांत खुद अपनी इस फीलिंग से परेशान था अब वो शायद नैना से प्यार करने लगा है हमेशा उसके मन में नैना का ही ख्याल आता रहता है यहाँ तक कि अब उसे अपनी पुरानी प्रेमिका जिया का भी ख्याल नहीं आता है अब उससे कभी मुलाकात होगी कि नहीं विक्रांत के मन में हमेशा यही ख्याल आता रहता था अब जबकि विक्रांत ने खुद ही मोनिका को कुछ करने से बना कर दिया तो उसने भी विक्रांत को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं की मोनिका ने विक्रांत को बताया कि उसने, उसने, उसने विक्रांत से भी ये कहा कि वो उसके पैसे नहीं लेगी जैसे उसके पास पैसे आएंगे वो उसे वापस कर देगी उसके साथ ही उसने विक्रांत से ये भी कहा कि जब भी उसका मन करे वो उनके पास आ सकता है वो विक्रांत को हमेशा फ्री सर्विस देगी कभी उससे कोई पैसा नहीं लेगी अंत में मोनिका ने विक्रांत से जाते जाते बोला विक्रांत सर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक बार कहना मोनिका तन मन और धन तीनों से आपके लिए खड़ी रहेगी जैसे ही विक्रांत घर पहुंचा उसके फोन में एक मैसेज आया मैसेज चेक करते ही विक्रांत का दिल खुशी से झूम उठा अभी तक केस को सोल्व करने के जितने रिवॉर्ड और बोनस उसे मिलने थे वो सब विक्रांत के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे महाराष्ट्र पुलिस बोनस और रिवॉर्ड के पैसे बहुत जल्दी भेजती है सबसे पहला मैसेज विक्रांत के अकाउंट में बीस हजार रूपए आने का था ये रिवॉर्ड उसे मीरा का मर्डर केस सॉल्व करने के लिए पनवेल ब्रांच के तरफ से भेजा गया था क्यूँकी वो केस दस साल पुराना था तो इस वजह से पनवेल ब्रांच के हेड की भी तरफ से विक्रांत को चालीस हजार का इनाम दिया गया था इसके बाद उसे बीस हजार रुपए का इनाम योगेंद्र को पकड़ने के लिए मिला था जिसे उसने पहाड़ी के सुरंग में जाकर पकड़ा था। और फिर को रमेश बन चुका था। के पैसे और बोनस के पैसे में अंतर होता है रिवॉर्ड के पैसे में कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है जबकि बोनस के पैसे में इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है विक्रांत को ये सारे पैसे रिवॉर्ड में मिले थे इसके लिए उसे कोई टैक्स नहीं पे करना था ये सारे पैसे सिर्फ उसी के थे उस दिन विक्रांत अमीर होता जा रहा था अभी तो इस किडनैपिंग केस पर उसने ढंग से काम करना शुरू भी नहीं किया था और उसके पास दो लाख एंटीक मनी आ चुकी थी जिसका मार्केट वैल्यू तकरीबन दो गुना या तीन गुना था उसके बाद अभी से ही गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स द्वारा केस को सोल्व करने के लिए लाखों रूपए के इनाम का एलान कर दिया गया था विक्रांत को खुद पर पूरा यकीन था की वो कैसे भी करके इस केस को भी सोल्व कर देगा और फिर से कम ऐसी कम बीस पच्चीस लाख रूपए कमा लेगा विक्रांत मनी मन सोचने लगा कि अब तो मेरे पास बहुत पैसा हो गया है मैं चाहूँ तो अभी घर गाड़ी सब कुछ ले सकता हूँ और चाहू तो मैं अब शादी भी कर सकता हूँ शादी का ख्याल आते ही विक्रांत को नैना की याद आ गई भले ही नैना काफी पैसे वाली है और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है लेकिन अब विक्रांत के पास भी काफी पैसा है वो चाहे तो नैना को शादी के लिए भी प्रपोज कर सकता है वैसे विक्रांत इस वक्त बहुत खुश था हालांकि पहले भी वो बहुत पैसे कमाया करता था लेकिन तब वो लूट और चोरी के पैसे हुआ करते थे अब तो वो पुलिस वाला है और उसे मुजरिमों को पकड़ने के लिए पैसे मिल रहे हैं ये ईमानदारी के पैसे हैं इसलिए इससे विक्रांत को बहुत संतुष्टि मिल रही थी विक्रांत को इस काम में मजा भी आ रहा था कहा पहले वो पुलिस से बचकर भागता था और कहा अब वो खुद पुलिस बनकर चोरों के पीछे भाग रहा है विक्रांत यही सब सोच रहा था की अचानक से उसका दृश्य शक्ति का सिस्टम भी एक्टिव हो गया उसे बताया गया कि आज का सक्सेस रेट सत्तानवे प्रतिशत तक का था